सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियम मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष स्टूडियो में पाल बाई उपस्थित है आप विशेष ब्रह्माकुमारी पिछले काफ़ी समय से सेवा दे रहे हैं और आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है तो उसमें अपना अनुभव और वर्ल्ड मेडिटेशन डे के बारे में बताएंगे तो आप सभी की तरफ से पाल बाई का बहुत बहुत स्वागत है विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे की सबको हार्दिक बधाई ऐसे तो हम लोग बहुत सालों से ध्यान करते हैं जी जी योग करते हैं मैं लगभग पिछले तीस साल से मेडिटेशन का अभ्यास करता हूँ तो योग से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है नहीं। नहीं। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है आज से तीस साल पहले उन्नीस में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो यो, राजयोग सिखाया जाता है इसका परिचय मेरे को मिला था जब से मैं निरंतर राजयोग का अभ्यास करता हूँ ध्यान करता हूँ इससे मेरे जीवन में बहुत शांति आई मतलब शांति की अनुभूति हो जाती है उसके बाद एक तरह से उसका जो एहसास होता है तो ध्यान में निरंतरता बनी रहती है जब उसकी प्राप्ति की महसूसता हो जाती है अनुभव हो जाता है तो उसको जो अनुभव कर लेता है वो तो निरंतर ध्यान को बढ़ाने का प्रयत्न करता है तो ये अनुभव जब से राजयोग का अभ्यास मैं कर रहा हूँ जब से शांति की जो अनुभूति हुई है उसका निरंतर गहन अभ्यास करते हुए जीवन में शांति की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है ये मेरा राजयोग के अभ्यास से प्रैक्टिकल अनुभव है मेरा। जी जी जी आ, पाल भाई मैं चाहूंगा कि जैसे आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है सभी लोगों को हम लोग ध्यान के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और हम सभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लेकिन इस ध्यान से जुड़ना कैसे हुआ आपका वो अनुभव अगर सुनाएंगे तो हमारे श्रोता बंधु शायद उनको भी आसान हो जाएगा ध्यान से जुड़ना जी ऐसे तो हमारे परिवार से जी जी हमारे बड़े भाई हाई स्कूल लेक्चरार हैं अच्छा अच्छा तो उनको पहले ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से शिव बाबा का परिचय मिला था जी जी, जी। तो उनके द्वारा हमको परिचय मिला हम्म हम्म जब परिचय मिला तो फिर एक तरह से कहिए कि जब राजयोग का अभ्यास हमने करना शुरू किया जी जी, जी। तो कहिए कि जब हम आश्रम पर आए आश्रम में जब आते हैं तो आश्रम का वायुमंडल जो होता है जो राजयोगी राजयोगी लोग राजयोग का अभ्यास करते हैं तो वहाँ का जो वाइब्रेशन होता है वायुमंडल होता है वो एक तरह से खींचता है अपने तरफ सही बात है तो ये चीज सबसे पहले अनुभव हुआ उसके बाद आते हैं रोज नियमित मुरली का ध्यान करते हैं मुरली का अध्ययन करते हैं तो मुरली एक प्योर थाट सा है बिल्कुल बिल्कुल सकारात्मक चिंतन है और सकारात्मक चिंतन जब हो जाता है तो हमारी जो ये शांति की उत्पत्ति ही होती है सकारात्मक चिंतन से तो हमारे विचार जो है शुद्ध होते जाते हैं तो हमारे विचार शुद्ध होना ही शांति का स्रोत है तो जैसे भी. जैसे रोज मुरली का अध्ययन करते हैं मुरली का अध्ययन करते करते विचारों में शुद्धता आ जाती है पवित्रता आ जाती है तो एक तरह से जीवन में शांति की अनुभूति सहज होने लगती है बिल्कुल बिल्कुल जी चलिए पाल भाई बहुत ही अच्छी बातें आपने बता दिया और जाते जाते छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे जनता जनार्दन को जो आपको सुन रहे हैं आज विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष में हमारे सभी भाई बहनों को जैसे हमारा बाबा कहता है एक एक विश्व परिवार तो भाई बहनों को एक ही मेरा संदेश है कि आप सब भी राज्य का अभ्यास कीजिए ध्यान कीजिए आपके जीवन में भी प्रेम आएगा शांति आएगा सुख आएगा समृद्धि आएगा आपके अंदर कार्य क्षमता बढ़ेगी आपका व्यवहार चलन बात व्यवहार सब शुद्ध होता जाएगा आपका सबके साथ प्रेममय व्यवहार बढ़ेगा तो आप सबका जीवन सुखमय हो शांतिमय हो प्रेममय हो सुख हो समृद्धि हो यही मैं हम सबके लिए आशा करता हूँ यह मेरा संदेश है ओम शांति ओम शांति पाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आपने बहुत ही सुंदर अनुभव अपना साझा किया और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता श्रोताबंध को आपकी बातें सुनकर योग करने का मन बिल्कुल हो गया होगा तैयार तो मैं चाहूँगा आप सभी पाल भाई की बात सुनकर अपने जीवन को योगमय बनाएं ध्यानमय बनाएँ ऐसी शुभ के साथ फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमागणी सा जय हिंद जय भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कर रहा हरि का नाम जब मेरो मन nada tum tadiyana tum ta Hare Kaha Namah Jai.